कौन थे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर लेखन जिम जिग्ल्योटी चित्रांकन स्टीवन मार्केसी भाषांतर यागी कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि मिसेस बेनहैम ने अपने बाग को देखा पर उन्हें जो दिखा वो उन्हें कतई पसंद नहीं आया मिसेस बेनहैम डायमंड ग्रोव मिसोरी के सबसे बड़े और शानदार घर में रहती थी घर के अंदर सब कुछ सही था सुंदर चित्र थे आरामदेह फर्नीचर था पर बाहर बाद में उनके गुलाब ढंग से फूल पनप नहीं रहे थे आखिर क्यों उन्होंने सोचा जबकि उनकी सखी सुजन कार्वर के गुलाब लकदक थे वे बड़े बड़े खूबसूरत और सुर्ख लाल थे मिसिस कार्वर पासी के एक फार्म यानी खेत में रहती थी सो मिसिज बेनहम उनके पास गई और जानना चाह कि उनके कमाल के गुलाबों का राज आखिर क्या था दरअसल हमारा जो जॉर्ज है ना मिसेस कार्वर ने जवाब में कहा वो गुलाबों के बारे में सब कुछ जानता है यह जॉर्ज महज दस बरस का लड़का था जो मिसेस कार्वर के साथ रहता था मिसेस कार्वर ने बचपन से ही एक माँ की तरह उसकी देखभाल की थी और जॉर्ज ने उनके पेड़ पौधों और फूलों की दरअसल जॉर्ज उनके खेतों में और भी कई तरह से मदद करता था वो मिसेस कार्वर से उतना प्यार करता जितना कोई बच्चा अपनी मां से करता है उनके कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार रहता था पर उसे सबसे खुशी तब होती थी जब वे उसे बाग की देखभाल करने को कहती थीं। मिसेस कार्वर के कहने पर जॉर्ज मिसेस बेनहम के घर गया ताकि उनके गुलाबों की हालत का जायजा ले सके उसे फौरन समझ में आ गया कि मसला आखिर है क्या उनके गुलाब के पौधों को बाघ के दूसरे हिस्से में ले जाने की जरूरत थी वहां जहाँ उन्हें ज्यादा धूप मिल सके उसने गुलाब के पौधों को सही जगह रोप दिया और वे जल्द ही अच्छे से फूलने लगे ये बात तेजी से पूरे इलाके में फैली और मिसेस कार्वर के कहने पर जॉर्ज उनके कई दोस्तों की मदद उनके पौधों और फूलों की देखभाल करने में करने लगा किसी सप्ताह किसी पड़ोसी को अपने नर्गिस के फूलों की देखभाल में मदद चाहिए होती तो अगले सप्ताह किसी और को अपने बिगोनिया के फूलों की देखभाल में जॉर्ज हमेशा ही समस्या का कोई न कोई समाधान तलाशी लेता जल्दी ही लोग जॉर्ज को पेड़ पौधों का डॉक्टर कहने लगे दूसरों की मदद करने का यह जज्बा जॉर्ज ने कभी नहीं खोया न ही पेड़ पौधों के लिए अपने प्यार को और उन्हें उगाने के सबसे उम्दा तरीकों की अपनी समझ को यह नन्ना जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर था बड़े होकर उसने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का उपयोग दुनिया के सबसे मशहूर और मददगार वैज्ञानिक बनने में किया और अब मुख्य कहानी जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर डायमंड ग्रोव मसूरी में गुलामी में पैदा हुआ था जब उसका जन्म हुआ उस वक्त अमरीकी गृह युद्ध जो 1861 से 1865 तक चला था खत्म होने को था जॉर्ज काला था और उसके मालिक मोसेस और सूजन कार्वर गोरे थे मोजेज और सूजन जर्मनी से आकर अमरीका में बस गए थे उन्हें गुलामी पसंद नहीं थी पर उनका फार्म यानी खेत 240 सौ एकड़ का था जिसमें ढेरों तरह के काम करने पड़ते थे 1820 में मिसौरी राज्य अमेरिकी संघ में गुलामी स्वीकारने वाले राज्य के रूप में शामिल हुआ था 1855 में कारवर दंपत्ति ने एक 13 वर्ष की गुलाम लड़की को खरीदा जिसका नाम मेरी था वे मेरी को ठीक से रखते थे जब अठारह में मेरी ने अपने पहले बेटे जिम को जन्म दिया वे बेहद खुश हुए उसके कुछ सालों के बाद जॉर्ज पैदा हुआ जॉर्ज का जन्म ठीक किस वर्ष या किस दिन हुआ था यह कोई नहीं जानता क्योंकि गुलामों के मालिक इन सूचनाओं को ढंग से दर्ज नहीं करते थे पर यह संभव है कि वो अठारह में जन्मा हो उसके पिता गाइल्स कार्वर दंपत्ति के एक पड़ोसी के गुलाम थे गाइल्स की मृत्यु एक खेत दुर्घटना में हो गई ये भी ठीक से नहीं मालूम कि जॉर्ज के दरअसल कितने भाई बहन थे जॉर्ज अपनी माँ मेरी और भाई जिम के साथ कारवर फार्म पर लट्ठों से बने एक केबिन में रहता था यह फार्म की पहली इमारत थी बाद में मोजेज और सूजन एक बड़े मकान में रहने लगे और मेरी जिम और जॉर्ज के साथ इस केबिन में जब जॉर्ज छोटा ही था एक रात वो केबिन में सो रहा था अचानक घोड़ों पर सवार कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी मोजेज फौरन समझ गए कि इसका क्या मतलब हो सकता है उनके फार्म पर पहले भी हमले हो चुके थे ये हमलावर बुश वैकर कहलाते थे वे गृह युद्ध में दक्षिणी राज्यों की ओर से लड़ रहे थे गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी राज्य की भूमिका कुछ पेचीदा थी हालांकि राज्य गुलामी को स्वीकारता था वहां बसे कई लोग कार्बर दंपत्ति की तरह गुलामी के खिलाफ थे इसलिए संघ यानी कि उत्तर के कई लोग मिसौरी को संयुक्त राज्य का हिस्सा बनाने और गुलामों को आजाद करने के लिए लड़े पर साथ ही मिसोरी के ही कुछ दूसरे लोग उसे एक अलग ही राष्ट्र बनाने के लिए लड़े ताकि गुलामी बरकरार रखी जा सके उन्होंने संघ के विरुद्ध कन्फेडरेट पक्ष का साथ दिया इन दोनों पक्षों के बीच फंसे थे वे खुद कुछ गुलामों के मालिक तो थे पर वे गुलामी को गैरकानूनी घोषित करवाना चाहते थे इसलिए दोनों ही पक्ष के लोग उनसे नाराज थे बुश गुलामों को अगुआ कर उन्हें पड़ोसी राज्यों में बेच देना चाहते थे हमला होते ही मोजेस के की ओर दौड़े मेरी को आवाज लगाई मोजेज ने जिम को गोद में उठाया और मेरी ने जॉर्ज को मोजेज और जिम तो हमलावरों से बच निकले पर मेरी और जॉर्ज उनकी गिरफ्त में आ गए हमलावरों ने मेरी और उसके नन्ने को धरपकड़ा और रात में ओझल हो गए अगले ही दिन मोजेज मिसूरी के कस्बे नियोशो गए जो करीब आठ मील दूर था न्योशो में एक खोजी था जो संघ के पक्ष के लिए छानबीन करता था को लगा कि शायद वो व्यक्ति मेरी और जॉर्ज को तलाशने का सुराग बता सकेगा कई दिनों बाद वो खोजी जॉर्ज के साथ लौटा जॉर्ज को काली खांसी हो गई थी पर वो जिंदा था पर मेरी का कोई अता पता नहीं चला हमलावर बीमार जॉर्ज को राह में छोड़ आगे जा चुके थे इसके बाद मेरी की कभी कोई खबर नहीं मिली जिम और जॉर्ज अब अनाथ थे पर मोजेस और सूजन ने तय किया कि वे बच्चों को एक परिवार देंगे वे दोनों बच्चों को फार्म के मुख्य घर में ले आए और उन्हें अपने ही बच्चों की तरह पालने लगे तेरव संविधान संशोधन ने 1865 में सभी गुलामों को आजाद कर दिया था जॉर्ज और जिम कार्वर दंपत्ति के साथ रहने लगे वे उन्हें अंकल मोजेस और आंट सूजन कहते थे इधर जॉर्ज कार्वर का जॉर्ज नाम से जाना जाने लगा अब हम जल्दी से गुलामी प्रथा के अंत होने के बारे में जान लेते हैं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मुक्ति घोषणा पत्र अमेरिका के इतिहास का एक महान पल था 1 जनवरी अठारह को लिंकन ने यह घोषणा की कि दक्षिण के 10 कॉन्फ़ेडरेट राज्यों के सभी गुलाम आजाद हैं तकनीकी रूप से इस घोषणा का कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि कॉन्फ़ेडरेट राज्य संघ छोड़ने की कोशिश में थे और वे लिंकन की घोषणा को कतई मानने वाले नहीं थे पर यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह साफ हुआ कि गृह युद्ध केवल संघ को बचाने के लिए नहीं था बल्कि गुलामी के उन्मूलन के लिए भी लड़ा जा रहा था जब यूनियन या संघ का पक्ष गृह युद्ध में जीत गया समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी खत्म कर दी गई 6 दिसंबर 1865 में तेरवा संविधान संशोधन लागू किया गया और गुलामी आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी गई और हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर जॉर्ज हर दिन कार्वर फार्म में घूमता और उसके खेतों फूलों और जानवरों की छानबीन करता फार्म इतना बड़ा था कि उसमें 180 फुटबॉल मैदान समा सकते थे और मोजूजन उसमें मक्की गेहूं और आलू की फसलें उगाते थे वे गायें, सूअर और घोड़े भी पालते थे फार्म पर करने को बहोतरे काम हुआ करते थे जिम और जॉर्ज से उम्मीद रखी जाती थी कि वे भी खेतों में काम करने वाले दूसरे लोगों की मदद करेंगे जिम बड़ा था और ऐसे काम कर पाता था जिसमें ताकत की जरूरत पड़ती हो जैसे खेतों को जोतना पर जॉर्ज बचपन में हुए काली खांसी के दौर से उबरने के बावजूद कभी पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो पाया था वो अक्सर बीमार रहता था मेरा शरीर बेहद कमजोर था और लगातार जिंदगी और मौत की लड़ाई में उलझा रहता था शायद ये देखने की आखिर जीत किसकी होती है जॉर्ज ने एक बार लिखा क्योंकि वो बीमार भी था और कमजोर भी इसलिए जॉर्ज को भारी काम नहीं सौंपे जाते थे पर वो मदद करना चाहता था सो वो पेड़ पौधों और फूलों की देखभाल करता और जानवरों को दाना पानी देता बचपन में जॉर्ज कभी स्कूल नहीं गया पर उसने फार्म में ही अच्छी शिक्षा पाई उसने मोजेज से किफायत सारी सीखी ये सीखा कि कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए मोजेज मानते थे कि परिवार की जरूरत की हर चीज फार्म में मौजूद है पर सूजन से जॉर्ज ने सीना पिरोना खाना पकाना और साफ सफाई करना सीखा सूजन अपने कपड़े तक घर पर रखे चरखे की मदद से खुद बनाया करती थी जब जॉर्ज आठ बरस का हुआ बपतिस्मा की रस्म कर उसे ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई उसे प्रकृति से इतना प्यार था कि वो ईश्वर को हमेशा रचनाकार कहा करता था जॉर्ज हर इतवार गिरजेजा था जो फार्म से मील भर की दूरी पर था पर सप्ताह भर वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता कूदता उसके अधिकतर साथी गोरे थे सो उसने लोगों के साथ तालमेल बैठाना सीखा फिर चाहे उनकी चमड़ी का रंग कुछ भी क्यों ना हो सूजन की मित्र मिसेस बेनहम भी गोरी महिला थी एक दिन जॉर्ज उनके गुलाबों की देखभाल करने में उनकी मदद कर रहा था उन्होंने जॉर्ज को अपने घर में टंगा एक चित्र दिखाया जॉर्ज इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में भी चित्र बनाने की इच्छा जगी उसके पास ब्रश रंग या कैनवस तो थे नहीं पर उसने मोजे से सीखा था कि जो कुछ उपलब्ध हो उससे जुगाड़ बिठाया जा सकता है सो उसने कुछ बेरियों का रस निकाला एक छोटी सी डंडी ली और सपाट चट्टान पर चित्र बनाने लगा जब जॉर्ज अपने कामों या खेलने में व्यस्त न होता वो खेतों और जंगलों में दूर तक घूमने निकल जाता वो पेड़ पौधों और फूलों को निहारता उनसे बतियाता उनकी देखभाल करता उसने जंगल के बीच एक जगह साफ की और उसमें अपनी पौधशाला यानी नर्सरी बनाई ये देखना बड़ा ही अजीब था कि हर किस्म की वनस्पति मेरे स्पर्श से बखूबी पनपती थी उसने बाद में बताया जॉर्ज को तरह तरह के पत्थर इकट्ठे करना भी अच्छा लगता था वो घर की चिमनी के पास एक कोने में उनकी ढेरी बना देता था सूजन उससे वो कोना खाली करवाती पर जल्द ही वहां फिर एक ढेर जमा हो जाता जॉर्ज बेहद जिज्ञासु था वो जिन पेड़ पौधों फूलों और जानवरों को देखता उनके बारे में सब कुछ जान लेने की कोशिश करता जब वो शंकु फूल को देखता वो जानना चाहता कि उसका रंग बैगनी क्यों है जब ब्लैक आइट सूजन गुलदाउदी की तरह के पीले फूल को देखता वो जानना चाहता कि उसका ये नाम कैसे पड़ा कभी कभार मोजेज और सूजन को उसके कभी खत्म होने वाले सवालों के जवाब मालूम होते पर हमेशा नहीं कार्वर दंपत्ति के पास हिज्जों की एक किताब थी जॉर्ज ने उसे शुरू से आखिर तक चाट डाला पर उसे जो जवाब चाहिए थे वे उसे मिले नहीं जॉर्ज स्कूल जाना चाहता था ताकि वो और सीख सके डायमंड ग्रोव का स्कूल उसी इमारत में था जिसमें वो इतवार को गिरजे जाता था सो so, एक दिन जिम और जॉर्ज स्कूल जा पहुंचे जॉर्ज इस बात से उत्साहित था कि अब उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकेंगे उसकी निराशा की कल्पना करें जब उसे कहा गया कि स्कूल में सिर्फ गोरे बच्चे ही पढ़ सकते हैं जिन बच्चों के साथ जॉर्ज इतवार को गिरजे में जाता और हर दिन खेलता था वे स्कूल जा सकते थे पर वो और जिम नहीं दोनों भाई घर लौटाए, जिम खेती के कामों में फिर से जुट गया पर जॉर्ज को यह ठीक नहीं लगा वो स्कूल जाने के अपने सपने को भुलाना नहीं चाहता था जब जॉर्ज तेरा बरस का हुआ वो और के पास गया और उन्हें बताया कि वो घर पढ़ने जाना चाहता है। वे उसके पास के कस्बे नियोशो जाने की थी जहां काले बच्चों के लिए एक स्कूल था मोजेज और सूजन ने हमेशा जिम और जॉर्ज से कहा था कि वे आजाद हैं और जब चाहे जा सकते हैं सो उन्होंने जॉर्ज को रोका नहीं अगले ही दिन सुजन ने जॉर्ज के लिए खाने पीने का सामान बांध दिया जॉर्ज पैदल ही नियोशो के लिए निकल पड़ा जब तक जॉर्ज नियोशो पहुंचा खाना कब का खत्म हो चुका था अंधेरा घिरे आ रहा था जॉर्ज वहां किसी को नहीं जानता था ना उसके पास पैसे थे वो बेहद थका और भूखा था उसे सामने एक दिखा वो फार्म पर पला बढ़ा था सो खेत खलिहान उसके लिए दोस्ताना जगह थी अंदर कोई था नहीं उसने अपना सामान नीचे धरा और गहरी नींद सो गया अगली सुबह जब जॉर्ज उठा खलियान से बाहर निकला खेत की मालकिन मारिया वॉटकिंस ने उसे देखा वे भाप गई कि वो भूखा है उन्होंने जॉर्ज को घर ले जाकर नाश्ता बनाया और खिलाया तुम्हारा नाम क्या है मारिया ने पूछा मैं कार्वर का जॉर्ज हूं उसने जवाब दिया मरिया को लगा कि कार्वर जॉर्ज के मालिक हैं वे खुद एक काली महिला थी उन्हें यह बात पसंद नहीं आई गुलामी 10 बरस पहले खत्म कर दी गई थी अब कोई किसी का मालिक नहीं हो सकता था सो उन्होंने उसे जॉर्ज कार्वर नाम से ही बुलाया जॉर्ज ने मारिया को बताया कि वो नियोशो में पढ़ने के लिए आया है उसके पास अब तक रहने की जगह नहीं है पर वो कोई बंदोबस्त कर ही लेगा मिसेज वॉटकिन एक मेहरबान महिला थी उन्होंने जॉर्ज से कहा कि वो उनके पति एंड्रू और उनके साथ रह सकता है पर वे व्यावहारिक भी थी उन्होंने सुझाया कि अगर जॉर्ज उनके साथ रहे स्थित लिंकन स्कूल में पढ़े तो उसे घरेलू कामकाज में हाथ बटाना होगा जॉर्ज इस बंदोबस्त से खुश था उसे घर की सफाई करना और कपड़े धोना आता ही था मोजेस कार्वर ने जॉर्ज को कुछ भी बर्बाद न करना सिखाया था अब मिसेज वॉटकिंस ने उसे समय न बर्बाद करना सिखाया वे उम्मीद रखती थी कि जॉर्ज सुबह स्कूल जाएगा पर आधी छुट्टी में घर आकर कपड़े धोएगा स्कूल खत्म होने के बाद वह घर की सफाई करेगा और हो सके तो रात का खाना बनाने में मदद भी जॉर्ज मिस्टर और मिसेज वॉटकिन के साथ सप्ताह के दौरान घर पर बाइबल पढ़ता और इतवार को सब गिरजे जाते कभी जॉर्ज पैदल ही डायमंड ग्रोव चला जाता ताकि मोजे सूजन और जिम से मिल सके नियोशो डायमंड ग्रोव से अलग तरह का कस्बा था यहाँ तकरीबन तीन लोग रहते थे जो डायमंड ग्रोव की आबादी से तिगुनी थी न्योशो का हर आठवां बाशिंदा काला था जबकि डायमंड ग्रोव में जहां जॉर्ज बड़ा हुआ था कुल 16 ही काले बाशिंदे थे जॉर्ज नियोशो में करीब साल भर रहा वो एक कमरे वाले लिंकन स्कूल में जितना सीख सकता था सीख चुका था इससे जानने सीखने की मेरी भूख और बढ़ी जॉर्ज ने बाद में लिखा वो समझ गया था कि अगर वो पढ़ना जानना जारी रखना चाहता है तो उसे कहीं और जाना होगा तब फिर कहीं और, और फिर से कहीं और उस समय कई लोग जो पहले गुलाम थे बेहतर जिंदगी के तलाश में दक्षिण से निकलकर कैंजर्स और अन्य उत्तरी राज्यों में जा रहे थे 1878 में जॉर्ज भी एक परिवार के साथ कैंजर्स के फोर्ट स्कॉट के लिए निकल पड़ा 80 मील की इस दूरी को उसने कुछ दूर एक गाड़ी में बैठकर और बाकी पैदल चलकर तय की अठारह में वो कैंजर्स के औलाथी कस्बे में चला गया तब अठारह में कैंजर्स के पास मिना और उसके बाद पाओलो चला गया इस दौरान हरेक पड़ाव में जॉर्ज के सहज व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत करने की वृत्ति ने ऐसे परिवार तलाशना आसान बनाया जो उसे साथ रखने को तैयार हो फोर्ट स्कॉट में वो फेलिक्स मेरीपेन और उनके परिवार के साथ रहा फेलिक्स लुहार थे कोलाथी में वो सीसी व लूसी सेमोर के साथ रहा वो मिसेस सेमोर की मदद उनके कपड़े धोने के धंधे में करता था बाद में जॉर्ज इसी परिवार के साथ मिनियापोलिस भी गया पाउला में जॉर्ज विलिस और डेलाइला मूर के साथ रहा ये सभी काले परिवार थे जो मुख्यतः गोरों के कस्बों में रहते थे इस दौरान धूप और छांव आपस में घुले मिले थे जॉर्ज ने लिखा दूसरे शब्दों में जॉर्ज को अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के समय का सामना करना पड़ा अच्छे समय में हर कस्बे में स्कूल तलाश पाना शामिल था जॉर्ज कभी सीखना बंद नहीं करना चाहता था उसके एक सहपाठी ने उन दिनों को याद कर बताया कि जॉर्ज छे फट लंबा हो चुका था और बेहद दुबला पतला था यह भी कि खेलने से ज्यादा उसे पेड़ पौधों और पत्तों को इकट्ठा करने का शौक था पर बुरे समय में उसे क्रूर नस्लवाद का सामना करना पड़ा सबसे खराब अनुभव उसे फोर्ट स्कॉट में हुआ जहां उसने गुस्साए गोरों के झुंड को एक काले व्यक्ति की हत्या करते देखा मैं उम्र में छोटा जरूर था पर इस घटना की दहशत मुझे त्रस्त करती रही जॉर्ज ने कहा घटना के कुछ ही समय बाद जॉर्ज ने फोर्ट स्कॉट छोड़ दिया नस्लवाद की दूसरी घटना उसने खुद भोगी एक कस्बे में जॉर्ज अपने गोरे दोस्त के साथ नाश्ता करने गया था। वे बैठे ही थे कि वेटर ने ऐलान कर दिया कि वो गोरे व्यक्ति को तो खाना परोसेगा पर जॉर्ज को नहीं इस तरह का खुला नस्लवाद उन दिनों जिम क्रो कानूनों के तहत जायज था अब हम जल्दी से जान लेते हैं जिम क्रो कानून के बारे में 1865 में तेरहवें संविधान संशोधन से अमेरिका में गुलामी कानूनी तौर पर खत्म कर दी गई थी पर कई राज्यों में खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में काले लोग जिम क्रो कानूनों से पीड़ित थे इन कानूनों को उनका नाम 1800 के एक गीत के अपमानजनक काले किरदार से मिला था ये कानून कालों को उन रेस्ट्रां और होटलों का उपयोग करने से रोकते थे जिनमें गोरे जाते थे कालों और गोरों को पृथक पर समान सुविधाएं जैसे पेशाबघ घर पेयजल के नल आदि उपलब्ध करवाने की बात की गई थी पर सच्चाई ये थी कि यह सुविधाएं पृथक जरूर थी पर समान कतई नहीं कालों के लिए आवंटित स्थान गोरों की तुलना में बदतर ही थे कुछ जिम क्रो कानून अमेरिकी गृहयुद्ध के सौ वर्ष बाद तक भी बने रहे उन्नीस में अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने पृथक पर समान के विचार को आखिरकार खत्म किया और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर अठारह में जॉर्ज को खबर मिली कि उसके भाई जिम की मृत्यु चेचक के कारण हो गई है जिम कुछ साल पहले कार्वर फार्म से निकलकर आर्कन चला गया था हालांकि जॉर्ज घर छोड़ने के बाद अपने भाई से ज्यादा मिल नहीं सका था उसने लिखा मुझे पहले कभी इस शिद्दत से यह एहसास नहीं हुआ था कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं दुख की इस घड़ी में जॉर्ज को अपने उन दोस्तों का सहारा मिला जो सच में उसकी परवाह करते थे जॉर्ज सेमोर परिवार के साथ रहने के लिए वापस मिनिया पुलिस लौटा यहीं उसे अपना बिचला नाम भी मिला उसे कस्बे के एक दूसरे जॉर्ज कार्वर के खत मिलने लगे सो उसने अपने नाम में एक डब्ल्यू जोड़ दिया ताकि डाकिया दोनों में फर्क कर सके एक दोस्त ने जानना चाहा कि क्या यह डब्ल्यू वॉशिंगटन का पहला अक्षर है जॉर्ज को बात जच गई सो अब वो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के नाम से जाना जाने लगा जॉर्ज ने मनियापुलिस में कपड़ों की धुलाई का धंधा शुरू किया और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा कुछ ही समय बाद जॉर्ज ने उस जमीन को मुनाफे पर बेच दिया और कैंजस सिटी चला गया जो कुछ बड़ा शहर था यहाँ उसने एक व्यावसायिक स्कूल में आशूलिपि और टाइपिंग सीखी उसने सोचा था कि इस हुनर को सीख व टेलीग्राफ दफ्तर में काम करना पसंद करेगा पर जल्द उसे लगने लगा कि व्यावसायिक स्कूल नाकाफी है और वो कॉलेज में पढ़ना चाहता है सो so जॉर्ज ने कई कॉलेजों को खत लिखे जहां वो आगे की पढ़ाई कर सकता था अठारह में हाईलैंड कॉलेज से जो हाईलैंड कैंस में था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के नाम से एक खत आया जॉर्ज ने लिफाफा खोला कॉलेज ने जॉर्ज को छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया था जॉर्ज कॉलेज में पढ़ने जाने वाला था जॉर्ज बेहद खुश था उसने अपना सामान बांधा दोस्तों से विदा ली और ट्रेन में सवार हो हाईलैंड के लिए निकल पड़ा जो करीब पिचत्तर मील दूर था पर वहाँ पहुँचने पर प्रबंधकों ने जॉर्ज को बताया कि वो वहाँ नहीं पढ़ सकता कॉलेज केवल गोरे छात्रों को दाखिला देता था जॉर्ज के खत से उन्हें यह पता ही नहीं चला था कि वो काला है जॉर्ज का दिल बैठ गया वो उस वक्त बीस बरस का था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे जॉर्ज करीब साल भर तक हाईलैंड में रहता रहा वहां वो एक बीलर परिवार के लिए साफ सफाई और कपड़ों की धुलाई करता रहा पर जब बीलर दंपति का बेटा की नेस काउंटी में रहने आ गया वे उसके पास रहने चले गए जॉर्ज भी उनके साथ चला गया नेस काउंटी में जॉर्ज ने एक सेटलर यानी इलाके में आकर बसने वाला जॉर्ज स्टीलर के लिए काम किया तब खुद अपने होम के लिए दावा किया सीमांत जीवन कठिन था पश्चिमी कैंस में जॉर्ज ने अपने लिए से घर बनाया। दरअसल जड़ और मिट्टी समेत घास की था और वो उसे फूलों और तमाम रोचक चीजों से सजा धजा रखता था जॉर्ज ने अपनी जमीन में सब्जियां उगाई और मुर्गियां पाली उसके होम स्टेड में गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी और सर्दियों में कड़ी ठंड पड़ती थी पानी की किल्लत भी थी होमस्टेड में रहने वालों का समुदाय करीबी हुआ करता था फिर चाहे चमड़ी का रंग कुछ भी क्यों ना हो अब हम जल्दी से जान लेते हैं होमस्टेडिंग के बारे में अमेरिका के पश्चिमी सीमां पर लोगों के आकर बसने के लिए काफी जमीन उपलब्ध थी राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन ने अठारह में होम एक्ट पर हस्ताक्षर किए इस कानून के तहत नए इलाकों में आकर बसने वालों को जिन्हें होमस्टेडर कहा गया 160 एक एकड़ सार्वजनिक जमीन पर दावा करने की चूट थी पर उन्हें यह शर्त माननी पड़ती थी कि वे अगले पांच वर्ष तक वहां रहेंगे और जमीन को बेहतर बनाएंगे उस पर खेती करेंगे जब जॉर्ज वॉशिंगटन कार्बर होमस्टेडर बना उसे अपने जमीन का मालिक बनने के लिए महज चौबीस डॉलर देने पड़े अगर कोई व्यक्ति पांच साल तक नहीं रहना चाहता तो छह महीने बाद दूसरे होमस्टेडर उसकी जमीन को सवा डॉलर प्रति एकड़ की दर पर खरीद सकते थे अधिकतर होमस्टेड मिसिसिपी नदी के पश्चिम में बने 16 लाख से भी अधिक लोगों ने होमस्टेड का दावा किया ये किसानों और आजाद हुए गुलामों के लिए जमीन पाने का नाया मौका था ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके पर होम कानून इसलिए संभव हुआ क्योंकि अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के कई मूल निवासियों को उनकी जमीन से खदेड़ कर बेदखल कर दिया था और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर जॉर्ज ने जिस इलाके में होम लिया उस इलाके में बसे उन चंद काले लोगों में जॉर्ज भी शामिल था जिसे सब पसंद करते थे वो रंग चित्र और रेखा चित्र बनाता था एक बजाता था और अपने पड़ोसियों की मदद करता था जॉर्ज ने ढेरों पेड़ बोए और सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधों को इकट्ठा किया वो सावधानी से गौर करता था कि कौन से पेड़ पौधे किन परिस्थितियों में अच्छे से पनपते हैं पांच साल पूरा होने के पहले ही जॉर्ज ने बैंक से कर्जा ले अपना होम खरीद लिया पर किसानी से गुजर बसर करना जॉर्ज के लिए संभव नहीं हुआ वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और कैंस में जबरदस्त सूखा भी पड़ा सो अठारह में जॉर्ज आयोवा चला गया उसे अपना बैंक को सुपुर्द कर देना पड़ा। आयोवा में में जॉर्ज नामक जगह रहा, जहां अधिकतर गोरों की आबादी थी। उसने एक होटल में खानसावे का काम तलाश लिया एक इतवार को गिरजे के गायक दल की एक महिला हेलेन मिलहोलैंड का ध्यान जॉर्ज की ओर बरबस खींचा ऊंचे सप्तक में गा रहे जॉर्ज की आवाज ने हेलन को मोह लिया अगले ही दिन हेलन ने अपने पति डॉक्टर जॉन मिल्होलैंड को जॉर्ज से बात करने और घर आने का न्योता देने भेजा अब जॉर्ज हर सप्ताह मिल्होलैंड परिवार के घर जाने लगा और उन्हीं के साथ गिरजे भी उसकी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई उन्हें जॉर्ज की चित्रकारी में रुचि की बात पता लगी वे उसे कॉलेज में चित्रकारी का अध्ययन करने को प्रोत्साहित करने लगे पासी के इंडियानोला में एक अच्छा कॉलेज था सिम्सन कॉलेज पर जॉर्ज हाईलैंड कॉलेज की घटना से अब तक उबरा नहीं था वो उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था पर मिलोलैंड दंपति ने जॉर्ज को भरोसा दिलाया कि सिमसन कॉलेज कालों के वहां पढ़ने के विरुद्ध नहीं है उन्होंने आवेदन में उसकी मदद करने का भी वादा किया सो जॉर्ज ने आवेदन भेजा और उसे स्वीकार लिया गया वो साल भर तक पैसे बचाता रहा अठारह की पतझड़ में वह कॉलेज में दाखिल हुआ सिम्सन कॉलेज की स्थापना अठारह में हुई थी कॉलेज के 30 वर्ष के इतिहास में जॉर्ज दूसरा काला छात्र था जिसे दाखिला मिला था उसने वहां संगीत व कलाओं का अध्ययन किया उसने कपड़ों की धुलाई का काम भी शुरू किया ताकि वो कॉलेज की फीस भर सके पर फीस जमा करवाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा पूरे महीने मैं प्रार्थनाओं मांस की चर्बी और मक्की के आटे पर जिया और अक्सर बिना चर्बी और आटे के भी उसने बाद में बताया जॉर्ज सिम्पसन कॉलेज में अपने सहपाठियों और शिक्षकों में लोकप्रिय था जब उन्हें पता चला कि वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है उन्होंने चुपचाप उसके कमरे में मेज कुर्सी, खाने का और दूसरा सामान पहुंचा दिया। लगता यह था कि वे मेरे लिए दूसरों से कुछ ज्यादा कर फक्र महसूस करते थे जॉर्ज ने बाद में बताया कला की कक्षा में जॉर्ज कभी पेड़ पौधों के चित्र बनाता तो कभी अपनी शिक्षिका मिस बर्ड को दिखाने का कोई पौधा ले आता मिस बर्ड हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की उसकी जानकारी से प्रभावित थी बागवानी फलों सब्जियों और फूलों का विज्ञान होता है उन्होंने सुझाया कि जॉर्ज को आयोवा स्टेट कृषि शाला में पढ़ने जाना चाहिए जो एम्स आयोवा में थी इसका एक कारण यह था कि उनके पिता वहां विज्ञान पढ़ाते थे दूसरा कारण यह था कि मिस बर्ड को लगता था कि प्रतिभावान होने के बावजूद किसी के लिए खासकर में एक काले व्यक्ति के लिए, के लिए चित्रकला सहारे गुजारा चलाने लायक पैसे कमाना बेहद मुश्किल होगा जॉर्ज भी जानता था कि मिस बर्ड सही हैं। वो ये भी जानता था कि चित्र लोगों को आनंद दे सकते हैं पर कृषि लोगों के मेज पर रखे जाने वाले भोजन की व्यवस्था कर सकती है सो सिम्सन कॉलेज में महज एक सेमेस्टर, छह माह का सत्र बिताने के बाद अठारह में जॉर्ज ने आयोवा स्टेट कृषिशाला में दाखिला ले लिया यहां उसने रसायन शास्त्र भू विज्ञान वनस्पतिशास्त्र और शास्त्र का अध्ययन किया अठारह में जॉर्ज ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की वो आयोवा स्टेट से स्नातक बनने वाला पहला काला छात्र था तब उसे वही वनस्पति शास्त्र के सहायक शिक्षक का काम मिला वो शिक्षक मंडल का पहला काला शिक्षक भी बना आयोवा स्टेट छोड़ने का जॉर्ज का कोई इरादा नहीं था उसे वहां का शिक्षक मंडल और छात्र पसंद थे और वे भी उसे चाहते थे वो कृषि में स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहा था और अपने से निचले स्तर के छात्रों को पढ़ा भी रहा था कृषि में उसका भविष्य उज्जवल था और लंबे समय तक चलने वाला था पर अठारह में उसे एक पत्र मिला जिसने उसके जीवन को ही बदल डाला पत्र मशहूर शिक्षाविद व वा वक्ता वाशिंगटन का था वाशिंगटन 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका के सबसे मशहूर काले व्यक्ति बन चुके थे उन्होंने पिछानवे में एटलांटा जॉर्जिया में कॉटन स्टेट्स इंटरनेशनल एक्सपोजिशन कपास उत्पादक राज्यों की प्रदर्शनी में एक भाषण दिया जो बाद में एटलांटा कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कहलाया वॉशिंगटन ने काले समुदाय को पृथक पर समान के विचार को स्वीकारने को प्रोत्साहित किया बशरते कानूनी प्रणाली में न्याय सुनिश्चित किया जाए वे चाहते कि विरुद्ध नहीं बल्कि उनके साथ काम करें जाहिर था कि सब लोग बुकर टी वॉशिंगटन से सहमत नहीं थे नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े उनके आलोचकों को लगता था कि पृथक पर समान का मतलब होगा कि गोरे हमेशा ही कालों को कमतर इंसान मानेंगे पर बुकर ऐसा नहीं सोचते थे उनका मानना था कि अमेरिका में अगर कालों को बराबरी का दर्जा पाना हो तो उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए होगी यही कारण था कि बुकर को जब अठारह में टस्कीजी अलाबामा में कालों के लिए एक स्कूल खोलने का मौका मिला तो उन्होंने उसे लपक लिया टस्कीजी इंस्टीट्यूट एक खस्ता एक कमरे की इमारत में उसी वर्ष शुरू हुआ था अलाबामा सरकार ने उन्हें सिर्फ दो डॉलर उपलब्ध करवाए थे अगले ही साल उन्होंने स्कूल के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदी और धीरे धीरे उसका परिसर विकसित होने लगा अब हम जल्दी से जान लेते हैं बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में वाशिंगटन का जन्म गुलाम के रूप में हुआ था बाद में वे मशहूर शिक्षाविद लेखक और वक्ता बने उन्होंने अठारह में टस्कीजी अलाबामा में काले छात्रों के लिए टस्कीजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की उनका मानना था कि बराबरी का दर्जा पाने के लिए काले समुदाय के लिए सबसे अच्छा उपाय शिक्षा है वे अपने समय के काले समुदाय के सबसे प्रसिद्ध नेता थे 1901 में वे पहले काले व्यक्ति बने जिसे व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने उन्हें रात्रि भोजन पर बुलाया था और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर टीजी इंस्टीट्यूट आयोवा स्टेट जैसा पारंपरिक कॉलेज नहीं था जिसमें सिर्फ हाईस्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुके छात्रों को ही दाखिला मिलता हो के कुछ छात्र सिर्फ करते हुए ऐसे हुनर सीखने आए थे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में फायदेमंद सिद्ध हो टीजी के शुरुआती छात्रों ने स्कूल में अपने कक्षाकारे के रूप में नए परिसर में कक्षाओं के लिए कमरे तक बनाए थे बुकर ने जब अठारह में जॉर्ज को पत्र लिखा था वे टस्कीजी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे बुकर ने स्पष्ट किया था कि संस्था दिनों दिन पनप रही है और वे उसमें एक कृषि विभाग जोड़ना चाहते हैं वे चाहते थे कि जॉर्ज को इस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दे जॉर्ज ने अखबारों में बुकर के अटलांटा भाषण को पढ़ा था नस्ली रिश्तों के बारे में जॉर्ज की मान्यताएं बुकर के समान थी आखिर जॉर्ज ने जिंदगी भर गोरों के साथ काम जो किया था उन्हें भी लगता था कि बराबरी का दर्जा पाने का उपाय गोरों के साथ काम करना है और शिक्षा का मूल्य तो जॉर्ज बखूबी समझते ही थे हालांकि जॉर्ज आयोवा स्टेट में पूरी तरह संतुष्ट थे फिर भी उन्होंने बुकर के प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचा उन्हें मालूम था कि टस्कीजी उन्हें न तो उतना वेतन दे सकता था न ही उसकी प्रयोगशाला व उपकरण उतने आधुनिक होंगे जाहिर था कि टस्की जाने का फैसला अपने आराम और सुरक्षित काम को छोड़ अनिश्चितता को अपनाने वाला होता पर मेरे जीवन का एक बड़ा आदर्श था मेरे लोगों की अधिकतम भलाई जॉर्ज ने बुकर को लिखा उन्होंने बुकर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया आयोवा स्टेट में अपना मास्टर्स अध्ययन पूरा किया और अठारह के अक्टूबर माह में तस्कीजी पहुंच गए तस्कीजी और उसके आसपास का इलाका अद्भुत था जॉर्ज को वहां अध्ययन करने के लिए तमाम नए किस्म के पौधे और फूल मिले पर स्कूल अपने आप में निराश करने वाला था जब जॉर्ज वहां पहुंचे उनके पेड़ पौधों के संग्रह के लिए कमरे नहीं थे और शोध का काम करने के लिए प्रयोगशाला तक नहीं थी पर जॉर्ज इससे हताश नहीं हुए उन्होंने अपने शुरुआती छात्रों से कहा जो कुछ मिले उसी का इस्तेमाल करो वे छात्रों को एक कबाड़खाने ले गए जहां उन्होंने पुराने बर्तन भांडे तश्तरिया चम्मचे डब्बे और सुतली खोज निकाली ऐसा कुछ भी जिससे वे अपनी प्रयोगशाला बना सकते थे जॉर्ज के छात्रों के लिए ये खुद करते हुए सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था जॉर्ज अपने छात्रों को भाषण देने में विश्वास नहीं करते थे वे चाहते थे कि उनके छात्र प्रकृति से जुड़ें, यानी उसे छुए उसे अनुभव करें और सोचें। जॉर्ज सुबह घूमने निकल जाते मिट्टी या फूल या कीट पतंगों के नमूने इकट्ठा करते जिन्हें वे अपनी कक्षा में साझा कर सकते थे कक्षा के बाहर उन्होंने दस एकड़ जमीन पर अभ्यास और प्रयोग करने के लिए एक स्टेशन यानी प्रयोग खेत बनाया एक एकड़ में मिट्टी की जांच की जाती थी दूसरा शकरकंदी उगाने के लिए था तो तीसरा जिसमें खादों का अध्ययन किया जा सके इत्यादि इत्यादि अपने प्रयोग स्टेशन द्वारा जॉर्ज ने अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ के विचार को अमली जामा पहनाया वे हर महीने स्थानीय किसानों को तस्कीजी शाला में आमंत्रित करते ताकि वे मिट्टी की किस्मों के बारे में सीखे इन बैठकों में वे किसानों के खेतों की मिट्टी जांचते और उन्हें अपनी मिट्टी के नमूने देते इसके बाद जॉर्ज किसानों को मासिक बैठकों के बीच भी आने को प्रोत्साहित करने लगे यानी जब भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ती इसके बाद जॉर्ज किसानों की पत्नियों को भी अपने पतियों के साथ आने के लिए कहने लगे जॉर्ज उन्हें भोजन की योजना बनाना और पकाना सिखाते अलग अलग खाद्य सामग्रियों में पोषक तत्वों के बारे में बताते टस्कीजी में जॉर्ज के पास शानदार उपकरणों के पैसे तो थे नहीं सो उनकी सलाह ऐसे परिवारों के लिए सटीक थी जिनके पास उपकरण खरीदने के पैसे न हो जॉर्ज चाहते थे कि किसान प्रकृति और उसकी अनमोल सौगातों पर ध्यान दें सो उन्होंने छोटी छोटी कितबियाए लिखीं जो किसानों को टमाटर कैसे उगाया जाए सुअर कैसे पाले जाए या मांस को लंबे समय तक बचाया कैसे रखा जाए जैसे विषयों की जानकारी देता था किसान अपने लिए जितना कुछ उगा और कर सकते थे उतना ही कम खर्च उन्हें बाजार में करना पड़ता और उनके बिना गुजारा चलाने की नौबत भी नहीं आती जो कुछ भी खाने के पतीले को भरता हो वही उनके लिए कीमती है जॉर्ज कहा करते थे उन्होंने कई दूसरी कितबियां भी, भी लिखी जो किसानों की मदद उनके खेतों और घरों की होलियाँ सुधारने में करती थी जॉर्ज बखूबी जानते थे कि किसानों के पास रंग रोगन खरीदने के पैसे नहीं थे पर वे यह भी जानते थे कि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी उदाहरण के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी में थोड़ा सा रंग मिलाया जा सकता था तब इस मिश्रण में जरा सा गोंद मिलाने पर वो लकड़ी की दीवारों पर अच्छे से चिपक सकता था जॉर्ज ने किसानों को स्थानीय पेड़ पौधों की देखभाल करना और अपने घरों की मरम्मत करना भी सिखाया काम के लंबे घंटे जॉर्ज को थका देते थे वे सुबह 4 बजे उठ जंगल में घूमने निकल जाते थे वे हर दिन चार या पाँच कक्षाओं को पढ़ाते थे अपना प्रयोग स्टेशन चलाते थे और खुद की बनाई प्रयोगशाला में शोध का काम भी करते थे उन्होंने अपनी चित्रकारी जारी रखी थी इसके अलावा वे अक्सर मोजूजन कार्वर व उन परिवारों को ख़त भी लिखा करते थे जिनके साथ वे पहले रहे थे सप्ताहांत में एक दिन वे बाइबल अध्ययन की कक्षा भी चलाते थे काम के भार और निजी रुचियों के चलते उनके पास मौज मस्ती का समय बचता ही नहीं था उनके दोस्तों ने कई बार उनकी मुलाकात कुछ महिलाओं से करवाई पर जॉर्ज ने विवाह नहीं किया 1906 में जॉर्ज ने जैसब कृषि वैगन तैयार की ये एक चलती फिरती कक्षा और प्रयोगशाला थी जैसब वैगन का नाम न्यूयॉर्क के एक बैंकर के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसकी कीमत चुकाने में मदद की थी जॉर्ज का एक पूर्व छात्र इस वाहन को दूर दराज बसे किसानों के पास ले जाता जो खुद टी नहीं आज कितिया उन्नीस सौ आठ में जॉर्ज को मोजेज से मिलने का मौका मिला क्योंकि मोजेज सुजन की मृत्यु के बाद कैंसर से आ गए थे खुद को पालने वाले इस पिता से मिलने का जॉर्ज के लिए यह आखिरी मौका साबित हुआ उन्नीस सौ दस में 90 वर्ष से अधिक की आयु में मोजेस की मृत्यु हो गई अपने पिता को खोने के 5 वर्ष बाद जॉर्ज ने अपने मित्र बुकर टी वाशिंगटन को भी खो दिया बुकर की मृत्यु 1915 में दिल का दौरा पड़ने से हो गई यह सच था कि जॉर्ज और बुकर टस्कीजी में क्या और कैसे किया जाना चाहिए पर हमेशा सहमत नहीं होते थे पर इसके बावजूद वे करीबी दोस्त थे मुझे मालूम है कि मिस्टर वॉशिंगटन को यह पता तक ना रहा होगा कि मैं उनसे और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उससे कितना प्यार करता था जॉर्ज ने एक अन्य मित्र को पत्र में लिखा टस्कीजी इंस्टीट्यूट खुलने के समय से ही बुकर्टी वॉशिंगटन उसका चेहरा रहे थे उनके बाद रॉबर्ट रूसा मोटोन उसके अध्यक्ष बने पर इंस्टीट्यूट की सबसे मशहूर शख्सियत जॉर्ज ही थे टस्कीजी में रहने के दौरान जॉर्ज बड़े चाव से ईश्वर से हुई अपनी बातचीत का एक किस्सा सुनाया करते थे जनबा रचयिता आपने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की जॉर्ज ने ईश्वर से पूछा अदने आदमी ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है ईश्वर ने जवाब दिया कुछ और पूछो इस बार जॉर्ज ने पूछा रचनाकार महोदय आपने इंसान को क्यों बनाया ईश्वर ने जवाब दिया अदन आदमी ये सवाल भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है कुछ और पूछो अब की बार जॉर्ज ने पूछा रचने वाले आपने मूंगफली क्यों बनाई ईश्वर ने कहा यह सवाल तुम्हारी औकात के लिए बिल्कुल सही है तुम सुनो मैं बताता सिखाता हूं जॉर्ज सुनने में माहिर रहे होंगे क्योंकि तस्कीजी में प्रयोग करते करते उन्होंने मूंगफली से बनने वाले 300 सौ से भी ज्यादा उत्पाद विकसित कर डाले इस सूची में मूंगफली के दूध से लेकर उसका शरबत, प्लास्टिक गोंद साबुन और रंग तक शामिल थे जॉर्ज ने जब मूंगफली का अध्ययन शुरू किया उसके पहले उसे इतना घटिया माना जाता था कि उसका इस्तेमाल सिर्फ पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता था क्योंकि किसान मूंगफली से कुछ कमा नहीं पाते थे वे उसे उगाते भी नहीं थे अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की मुख्य फसल उस वक्त कपास थी पर 1900 के शुरुआती सालों में किसानों को उसकी फसल उगाने में इतना खर्चा करना पड़ता था कि उसे बेचने पर खर्च की वसूली तक पूरी तरह नहीं हो पाती थी इसके अलावा कपास में लगने वाली एक घुन जो कपास की कलियों को खा जाती है मैक्सिको से अमरीका आ पहुंची थी और उन्नीस सौ दस के आसपास अलाबामा पहुंच गई थी सालों तक मिट्टी का अध्ययन कर जॉर्ज समझ चुके थे कि कपास की खेती से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं वे चाहते थे कि किसान अदल बदलकर फसलें बोएं, मतलब एक बार कपास की फसल लेने के बाद वे अगली बार कुछ और बोएं, जिसके बाद फिर से कपास की फसल लें। कपास की खेती करने वाले किसानों को जॉर्ज अगली बार शकरकंदी उगाने की सलाह देते थे शकरकंद उगाना आसान था साथ ही उसे सर्दियों में भंडार में सुरक्षित भी रखा जा सकता था वो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती थी और खाने में उसका कई तरह से उपयोग किया जा सकता था किसानों के लिए तैयार की गई शुरुआती कितबियाओं में एक शकरकंद पर भी थी इसके अलावा जॉर्ज ने लोबिया चुकंदर चावल सोयाबीन आल्फा आल्फा आदि पर भी प्रयोग किए थे इन प्रयोगों से वे समझ सके कि इन फसलों को उगाने का सबसे उम्दा तरीका क्या है और उनकी ज्यादा से ज्यादा उपज कैसे मिल सकती है उन्होंने मिट्टी की किस्मों और उन परिस्थितियों को भी समझ लिया था जिनमें वे बखूबी पनपती थी 1910 में तस्कीजी इंस्टीट्यूट ने जॉर्ज के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला बनवाई 1915 तक जॉर्ज के प्रयोग उनका इतना समय लेने लगे कि उन्हें पढ़ाना बंद करना पड़ा 1916 में जॉर्ज ने अपनी सबसे मशहूर किताबिया लिखी मूंगफली कैसे उगाई जाए और भोजन में उसके उपयोग की 105 सौ विधियां इसमें मूँगफली का सूप उसकी डबल रोटी उससे बना पुडिंग आदि व्यंजन शामिल थे इनमें से कई व्यंजनों में पीनट बटर यानी मूंगफली का मक्खन का उपयोग किया गया था पीनट बटर इक्यावनवी संख्या पर था पीनट बटर कैंडी सत्तरवीं पर पीनट बटर फज अस्सीवी पर जॉर्ज ने मूंगफली के मक्खन पर इतना लिखा कि लोग भूल से उन्हें ही पीनट बटर के आविष्कार का श्रेय दे देते हैं जिस वर्ष जॉर्ज ने मूंगफली पर अपनी कितबियां तैयार की उसी वर्ष उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने सम्मानित किया रॉयल सोसाइटी विज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तलाश पाते हैं जॉर्ज ठीक ऐसे ही व्यक्ति थे उस समय किसी अमरीकी को बिरले ही ये सम्मान मिला करता था और पहले गुलाम रहे व्यक्ति के लिए तो इसे पाने की कल्पना तक असंभव ही थी कहा जाता है कि लगभग इसी समय जॉर्ज को अमरीकी आविष्कारक टॉमस एडिसन के साथ उनकी न्यूजर्सी स्थित अत्याधुनिक प्रयोगशाला में काम करने का प्रस्ताव मिला एडिसन के साथ काम करने पर वे अमीर बन सकते थे पर जॉर्ज दक्षिण के गरीब किसानों की मदद और बेहतरी को पूरी तरह समर्पित थे वे तस्कीजी में ही बने रहे पीनट जर्नल ने लिखा जॉर्ज कार्वर मूंगफली उद्योग के लिए वही थे जो टॉमस एडिसन विद्युत उद्योग के लिए थे एक जीवनी लेखक ने जॉर्ज को मूंगफली उद्योग का पेट्रन सेंट यानी रक्षक तक कह डाला। अब हम जल्दी से जान लेते हैं पीनट बटर के बारे में अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि पीनट बटर यानी मूंगफली से बनाया गया मक्खन सैकड़ों सालों से अस्तित्व में रहा है दक्षिण अमेरिका की इनका सभ्यता और प्राचीन मैक्सिको के एजस्टेक लोग मूंगफली को पीसकर उसका उपयोग किया करते थे अमेरिका में डॉक्टर जॉन हेनरी केलॉग जो केलॉग सीरियल के लिए मशहूर हैं पीनट बटर को स्वस्थ भोजन मानते थे उन्होंने अठारह में अपनी तरह का पीनट बटर बनाया 1904 में सेंट लुई वर्ल्ड फेयर में पीनट बटर के साथ आइसक्रीम कोन और कैंडी फ्लॉस यानी बुढ़िया के बाल अमेरिकी जनता में बेहद लोकप्रिय हुआ और अब हम जल्दी से जान लेते हैं टॉमस एडिसन के बारे में मस अल्वा एडिसन वो आविष्कारक था जिसने दुनिया को ही बदल डाला उन्होंने सैकड़ों ऐसी चीजों का आविष्कार किया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं, जैसे बिजली के बल्ब फोनोग्राफ चलचित्र का कैमरा। एडिसन मैनलो पार्क न्यू जर्सी में बनी अपनी प्रयोगशालाओं में लगातार काम में डूबे रहते थे लोग उन्हें मैनलो पार्क का जादूगर भी कहते थे उनका प्रसिद्ध कथन था जीनियस एक प्रतिशत प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन और 99 प्रतिशत पसीना यानी परस्पिरेशन होता है और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर जॉर्ज की रुचि व्यक्तिगत शोहरत में नहीं थी पर मूंगफली पर उनके काम ने उन्हें मशहूर बना डाला 1921 में वे ट्रेन में सवार हो वाशिंगटन डीसी गए ताकि कांग्रेस यानी संसद को मूंगफली उद्योग के बारे में बता सकें जॉर्ज को वहां दस मिनट की प्रस्तुति देनी थी पर जब वे दस मिनट समाप्त हुए मौजूद कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें दस मिनट और दिए जब वे भी खत्म हो गए तो उन्हें कहा गया कि वे जब तक चाहें बोल सकते हैं जॉर्ज ने साथ लाए वे तमाम नमूने निकाले और उनके बारे में बताया जिनमें मूंगफली का उपयोग किया गया था इन नमूनों में मूंगफली का दूध उसका तेल उससे बने नाश्ते आदि थे टेक्सास के प्रतिनिधि जॉन एन गार्नर ने जो बाद में अमरीका के उपराष्ट्रपति बने जॉर्ज की प्रस्तुति को अद्भुत प्रदर्शन कहा कांग्रेस ने एक कानून भी पारित किया जिससे मूंगफली उद्योग को मदद मिली बाद में जॉर्ज ने अखबारों और पत्रिकाओं में मूंगफली उद्योग पर अनेक लेख लिखे उन्होंने मूंगफली का उत्पादन करने वाली कंपनियों को सलाह भी दी जॉर्ज टीजी में काम करते रहे पर अब वे कक्षाओं में पढ़ाने के बदले प्रयोगशाला में अपने काम पर ध्यान देते थे उन्हें रचनात्मक रसायन शास्त्री कहा जाने लगा था यानी ऐसा वैज्ञानिक जो किसी एक वस्तु के यानी जॉर्ज के संदर्भ में अगर कहें तो मूंगफली विविध उपयोग ईजाद करे नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ कलर्ड पीपल जैसी जॉर्ज ने मूंगफली और, का और शकर कंद के सैकड़ों उपयोग तलाशे उन्हें कभी जनता को बेचा नहीं जॉर्ज का लक्ष्य पैसा कमा अमीर बनना था ही नहीं वे तो उन पैसों को भी बिरले ही खर्चते थे जो वे वेतन में पाते थे पर अगर उनके किसी पूर्व छात्र को पैसों की जरूरत पड़ती वे उसकी फ़ौरन मदद करते वे अपने पुराने घिसे पिटे कपड़े सालों साल पहनते जाने के लिए मशहूर थे जॉर्ज को जब उनके काम के लिए पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा जाने लगा तब भी वे लोगों की मदद करने के ही रास्ते तलाशते जाना चाहते थे वे तब भी इतवार को बाइबल अध्ययन कक्षा चलाते और हरेक जरूरतमंद छात्र की सहायता को तैयार रहते वे कई छात्रों के लिए पिता समान थे और उन्हें साफ सटीक सा सलाह दिया करते थे उन्नीस में टस्की इंस्टीट्यूट में जॉर्ज के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया परिसर में पीतल से बने उनके एक का अनावरण किया गया प्रेस और पीनट जर्नल में छपी विज्ञप्ति द्वारा इस प्रतिमा के लिए लोगों से प्रति व्यक्ति एक डॉलर का दान मांगा गया था जॉर्ज के अनेक काले और गोरे प्रशंसक थे देश भर से लोगों का अनुदान आया दो वर्ष बाद टी में जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर म्यूजियम खुला इसमें जॉर्ज की अपनी घरेलू प्रयोगशाला के हिस्से भी शामिल थे उनके द्वारा बनाए गए मूंगफली के उत्पाद शैक्षणिक प्रदर्शनिया और भी तमाम चीजें वहां रखी गईं। म्यूजियम की दीवारों पर जॉर्ज के बनाए चित्र लटकाए गए 1940 सौ में जॉर्ज ने अपने जीवन भर की बचत साठ डॉलर टस्कीजी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च को दान कर दिए ताकि वहां जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर फाउंडेशन आरम्भ किया जा सके वे चाहते थे कि उनके बाद भी टस्की में कृषि शोध का काम जारी रहे जीवन के अंतिम वर्षों में जॉर्ज अस्वस्थ रहने लगे पर उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया 1942 में वे म्यूजियम की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए इसके बाद वे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए जनवरी उन्नीस में उनकी मृत्यु हो गई माना जाता है कि उस वक्त उनकी आयु अठहत्तर वर्ष की थी उन्हें टी परिसर में ही उनके मित्र बुकरी वाशिंगटन की कब्र के पास ही दफनाया गया उनकी मृत्यु के पांच वर्ष बाद अमेरिकी डाक विभाग ने उनका डाक टिकट जारी किया जॉर्ज बुकर वाशिंगटन के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे अश्वेत व्यक्ति थे उन्नीस में वे पहले काले व्यक्ति बने जिनको समर्पित करते हुए डायमंड ग्रोव मिसोरी में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया आज अमेरिका में इस महान वैज्ञानिक के नाम से सैकड़ों स्कूल हैं कई आलोचकों का कहना है कि जॉर्ज के काम से कोई हैरत अंगेज खोज या आविष्कार सामने नहीं आए पर सच ये है कि जॉर्ज ने विज्ञान द्वारा सामान्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई व्यावहारिक उपाय तलाशे कई मायनों में जॉर्ज अपने समय से बहुत आगे थे उन्होंने दूसरों से कहीं पहले पोषण और संतुलित आहार के महत्व को पहचाना था उन्होंने पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक तरीके से फलों और सब्जियों को उगाने की कीमत समझी थी वे निकम्मी मान ली गई वस्तुओं को फेंकने के बदले उनके नए नए उपयोग तलाशते थे जॉर्ज ने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद की थी जॉर्ज ने दक्षिण के किसानों को कपास पर निर्भरता से छुटकारा दिलाया उन्होंने गरीब किसानों की मदद की ताकि किसान खुद अपनी और अपने परिवारों की देखभाल कर पाने के बेहतर तरीके अपना सकें और यह सब करते हुए उन्होंने अपने मन में बचपन से बसे प्रकृति प्रेम को कभी नहीं खोया टस्कीजी में जॉर्ज की कब्र पर खुदा हुआ है वे अपनी शोहरत में दौलत भी जोड़ सकते थे पर इन दोनों की परवाह किए बिना उन्होंने दुनिया की मदद करने में खुशी और प्रतिष्ठा पाई और अब हम जल्दी से जान लेते हैं जॉर्ज वाशिंगटन कार्वक के विवेक के बारे में आप जीवन में कितना आगे बढ़ते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप छोटों के प्रति कितने नरम दिल हैं बुजुर्गों के प्रति कितने हमदर्द जूझ रहे लोगों से कितनी सहानुभूति रखते हैं और कमज़ोर व मजबूत लोगों के प्रति कितने सहनशील हैं जब आप जिंदगी की आम चीज़ों को खास तरीके से कर पाते हैं तो आप दुनिया का ध्यान भी खींच पाते हैं आप जहां हैं वहीं से उन चीजों से शुरुआत करें जो आपके पास हैं तब उससे कुछ नया बनाएं और कभी संतोष कर रुके नहीं आजादी के स्वर्ण द्वार को खोलने की चाबी है शिक्षा प्रकृति के बारे में पढ़ना अच्छा है पर अगर व्यक्ति खुद जंगल में घूमे ध्यान से प्रकृति को देखे उसका स्पर्श करे उसे सुने तो वो किताबों से कहीं ज्यादा सीख सकता है निन्यानवे असफलता उन लोगों को मिलती है जिनकी आदत बहाने बनाने की हो और अब एक नजर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के जीवन के तिथि क्रम पर अठारह शायद डायमंड ग्रोव मिसौरी में जॉर्ज का जन्म 1877 नियोशो मिसौरी में औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू की अठारह सो हाईलैंड कॉलेज में छात्र के रूप में स्वीकृति मिली पर काले होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया 1886 नेस काउंटी कैंस में होम के रूप में काम अपनी जमीन पर खेती के प्रयोग किए अठारह आयोवा स्टेट से स्नातक की डिग्री पाकर शिक्षक के रूप में अध्यापन का काम शुरू किया अठारह आयोवा स्टेट से कृषि में मास्टर्स डिग्री टी इंस्टीट्यूट एलाबामा में मशहूर शिक्षाविद बुकर टी वॉशिंगटन के साथ शिक्षण का काम आरंभ किया 1906 किसानों को व्यावहारिक प्रदर्शन देने के लिए जैसफ वैगन का निर्माण उन्नीस अपनी प्रसिद्ध बुलेटिन मूंगफली कैसे उगाई जाए और उससे व्यंजन बनाने की 105 विधियां तैयार की लंदन रॉयल सोसाइटी फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स के फेलो बनाए गए 1921 अमेरिकी कांग्रेस की वेज एंड मीन्स समिति के समक्ष मूंगफली के उपयोगों पर प्रस्तुति 1923 विज्ञान की सेवा के लिए जॉर्ज को एन के स्पिन पदक से नवाजा गया उन्नीस सौ कॉलेज ने मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की 1935 सौ अमरीकी कृषि विभाग के साथ पौध रोगों का अध्ययन आरंभ किया 1940 सौ टस्कीजी में जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर शोध फाउंडेशन की स्थापना की गई उन्नीस 5 जनवरी को टस्कीजी एलाबामा में जॉर्ज की मृत्यु वैश्विक तिथिक्रम अठारह सौ अब्राहम लिंकन अमरीका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए 1861 सौ गृह युद्ध की शुरुआत अठारह राष्ट्रपति लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया 1865 सौ अमरीकी गृह युद्ध समाप्त हुआ राष्ट्रपति लिंकन की हत्या 1889, एडिसन ने पहले बिजली के बल्ब का आविष्कार किया अठारह एलिस द्वीप को खोल दिया गया अठारह जर्मन भौतिक शास्त्री विलहेल रॉन्टन ने एक्सरे का आविष्कार किया अठारह सो की सर्वोच्च अदालत ने प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन मामले के फैसले पर पर समान नीति आरंभ की 1903 राइट बंधुओं ने किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना में अपना हवाई जहाज उड़ाया 1912 समुद्री जहाज टाइटेनिक अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया 1914 प्रथम विश्व युद्ध आरंभ 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त उन्नीस सौ संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला उन्नीस न्यूयॉर्क का स्टॉक बाजार टूटा 1932 फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए 1941 हवाई स्थित पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ